राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय भगवान श्री राम राघवेंद्र की महती अनुकंपा से इस वर्ष पुनः स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के पावन प्रसंग में आप लोगों के समक्ष भगवत कथा कहने का सौभाग्य मिला वस्तुतः राम कथा कह करके मुझे सर्वत्र ही संतोष की अनुभूति होती है क्योंकि रामकथा मेरे लिए श्वास प्रश्वास की भांति है पर जब मैं रायपुर के इस पवित्र आश्रम में आता हूँ तो मेरे आनंद में कई गुनी वृद्धि होती है सद्य स्वामी जी आत्मानंद जी महाराज के निर्देशन में इस आश्रम के माध्यम से जो महानतम कार्य संपन्न हो रहे हैं भगवान श्री रामकृष्ण और विवेकानंद जी के जीवन और संदेश का आधार पर अंतरंग और बहिरंग जीवन की पूर्णता के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उन सबसे आप भली भांति परिचित हैं स्वाभाविक रूप से इस पवित्र परिवेश में आकर के अन्य स्थानों के अपेक्षा अधिक आनंद की अनुभूति होती है बहुधा जब मैं कलकत्ते जाता हूँ तो वहाँ बिरला दंपति जब स्वामी जी का स्मरण करते हैं तो उनकी सरलता और साधुता की चर्चा करते हुए यह कहना नहीं भूलते कि आदरणीय स्वामी जी जब भी कलकत्ते में प्रवचन देते हैं तो वही कई प्रसंगों में आपका स्मरण करते हैं वस्तुतः यह साधुता का ही परिचायक है साधारणतया जो विचार भगवान मेरे माध्यम से प्रकट करते हैं उनका अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो रहा है इसे देखकर मुझे संतोष की अनुभूति होती है यह मैं आवश्यक नहीं मानता कि इस संदर्भ में मेरे नाम का स्मरण अवश्य किया जाए पर महापुरुषों की यह महानता होती है कि वे इस विषय में अपनी सौजन्यता और सरलता से इस परंपरा का स्मरण करते हुए दिखाई देते हैं स्वाभाविक रूप से मैंने इस संदर्भ में यह चर्चा इसलिए की कि यहाँ मुझे जो स्नेह दिया जाता है उससे बहिरंग दृष्टि से और अंतरंग दृष्टि से भी मुझे जिस आनंद की अनुभूति होती है उससे बढ़कर और किसी वस्तु को मैं नहीं मानता ऐसी स्थिति में यहाँ का आमंत्रण स्वीकार करना मेरे लिए स्वाभाविक ही हो जाता है परंतु व्यस्तताओं के बीच भी यहाँ आने की बाध्यता मुझे प्रेरित करती है मैं आप सब के प्रति और श्रद्धे स्वामी जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे इस अवसर पर हमेशा मेरा स्मरण करते हैं कथा के प्रारंभ में मैं कहता हूँ कि वक्ता तो एक यंत्र मात्र है मेरे लिए यह कोई सैद्धांतिक भाषण नहीं होता है कहीं से याद किए हुए वाक्य नहीं होते यह मेरे जीवन की यथार्थ अनुभूति है इस अनुभूति को जितने निकट से मैं देख पाता हूं, संभवतः आपके समक्ष उस रूप में न आती हो संभवतः आपको लगता हो कि शायद मैं इन दिन पर काल के प्रवचन के लिए तैयारी करता होऊंगा, अध्ययन करता होऊंगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है सचमुख एक यंत्र जैसे प्रयत्न नहीं करता ठीक वैसे ही मेरे जीवन में ऐसा कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं है कभी कभी तो मैं अनुभव करता हूँ कि दिन में यदि सायंकालीन प्रवचन का स्मरण हो आए और यदि उस समय मैं यह सोचूं कि आज मैं इस विषय पर प्रवचन करूँगा तो बहुधा मंच पर आकर वह सर्वथा परिवर्तित हो जाता है प्रभु मानो मुझे निरंतर स्मरण कराते रहते हैं कि इसमें किसी प्रयत्न और पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है प्रभु ने यदि मुझे माध्यम बनाकर रामायण के रहस्यों का उद्घाटन किया है तो वह प्रभु की अनुकंपा है मेरे किसी प्रयत्न और पुरुषार्थ का फल नहीं है मैं आप सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञ हूं, जिन्होंने कथा के सभी पक्षों में रुचि ली है रस प्राप्त किया है यहाँ आने की जो सुखद परंपरा प्रारंभ हुई उसके मूल में श्री प्रेमचंद्र जैसा का स्नेह था उन्हीं के आग्रह से मैं पहली बार आया तब श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ नहीं थे पर अगले ही वर्ष स्वामी जी महाराज ने मुझे स्मरण किया स्नेह से प्रारंभ की गई वह परंपरा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है यहाँ जो महापुरुष हैं सन्यासी हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किए हुए हैं मैं उनके प्रति सादर नमन करता हूँ पिछले आठ दिनों में से रामराज्य को माध्यम बनाकर जो चर्चा प्रारंभ की गई थी आज समापन की दृष्टि से उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें समाज की सुव्यवस्था के लिए व्यक्ति और समाज के संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनादिकाल से अनेक तंत्रों का प्रयोग किया गया है जितने वाद हैं जितने तंत्र हैं इतिहास में आप उसका वर्णन पढ़ते हैं उनका परिचय आपको मिलता है उन वादों का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी न किसी तंत्र का आश्रय लेकर समाज को सुव्यवस्थित करना चाहता है पर प्रत्येक तंत्र में कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं गुण के लोभ से व्यक्ति तंत्र या व्यवस्था को स्वीकार करता है पर उस व्यवस्था में जब दोष का पक्ष सामने आता है तब व्यक्ति उसे त्याग देता है और किसी नए वाद की खोज में वह लग जाता है उस प्रकार संसार में अनगिनत देशों में विविध वादों और तंत्रों के माध्यम से समाज की व्यवस्था देने का की चेष्टा की जा रही है उसकी समस्याओं का समाधान देने की चेष्टा की जा रही है श्री रामचरित मानस में भी एक ऐसे ही आदर्श तंत्र की बात कही गई और उसके विविध संदर्भों और विविध पक्षों पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि विविध तंत्रों में जो गुण है वे तो रामराज्य में है ही परंतु विविध वादों और तंत्रों में जो दोष है जो कमियाँ हैं, उनका रामराज्य में अभाव है इस दृष्टि से हमारे देश की संस्कृति में हमारी पौराणिक परंपरा में आदर्श राज्य की जो सर्वश्रेष्ठ भावना प्रस्तुत की गई है वह रामराज्य है पर इसकी प्रक्रिया कोई बहुत सरल नहीं है व्यक्ति बड़ा उतावला रहता है और वह उतावलापन स्वाभाविक है जब हमारे सिर में पीड़ा होती है तो हम यही चाहते हैं कि कितनी जल्दी यह पीड़ा मिट जाए उसके लिए हम दवा की खोज करते हैं दवा लेकर हमारी पीड़ा मिट जाती है तो हम संतुष्ट होते हैं पर व्यक्ति यदि बुद्धिमान होगा उसकी दृष्टि व्यापक होगी तो वह उतने से ही संतुष्ट नहीं होगा उसे यह स्पष्ट लगेगा कि लक्षण की चिकित्सा से तत्काल संतोष हो सकता है पर जब तक उस रोग से मूल कारण का निदान न हो और जब तक उन्हें मिटाने की चेष्टा न की जाए तब तक रोग की वास्तविक समस्या का हल नहीं होगा भरत जी ने अयोध्या के नागरिकों के बीच में जो भाषण दिया था उसमें उन्हीं से उसमें उन्होंने इसी तथ्य की ओर इंगित किया था जब भरत जी से राज्य लेने का प्रस्ताव किया गया तो उन्होंने कहा मैं आपकी मनस्थिति समझता हूँ श्री राम वन चले गए हैं पिताजी की मृत्यु हो गई है और आपको लगता है कि राजा तथा शासन के अभाव में समाज शिंकल हो जाएगा असुरक्षित हो जाएगा इसीलिए आप उतावले हो रहे हैं कि दूसरा राजा चुन लिया जाए और आप मुझसे राज सिंहासन पर बैठने का अनुरोध कर रहे हैं आदेश भी मिल रहा है भरत जी ने सावधान करते हुए कहा पर इतना उतावलापन उचित नहीं है जैसा कि रोगों के संदर्भ में आप देखते हैं कि रोग को मिटाने के उतावलेपन में व्यक्ति कभी कभी ऐसी भी दवाओं को ले लेता है जो उनसे भी भयानक रोगों की सृष्टि करने वाली सिद्ध होती है इसी सत्य की ओर भरत जी ने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा आप रोग का जो निदान कर रहे हैं जो चिकित्सा सोच रहे हैं उसमें धैर्य नहीं उतावलापन है साधारणतः परंपरा तो यह है कि शासन करने वाला व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन और दूसरों की कमियों की ओर संकेत करता है यही परंपरा है और आज भी वैसा ही होता है पर रामराज्य के संदर्भ में श्री राम और भरत जी ने एक नई दृष्टि दी श्री राघवेंद्र ने जब अयोध्या के राज्य का परित्याग किया और वन की ओर जाने लगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोही हो उठी और उनके पीछे वन की ओर चल पड़ी प्रजा का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा था और श्री राम उसे और भी उत्तेजित कर सकते थे कह सकते थे कि यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ मैं ही राज्य का सच्चा अधिकारी हूँ मुझसे अच्छा शासन कोई और नहीं चला सकता यह कहकर वे बलपूर्वक सिंहासन पर बैठ सकते थे पर भगवान श्री राघवेंद्र के मन में राम का मूल चिंतन क्या है इसका परिचय महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के संवाद में मिलता है प्रभु जब अयोध्या की प्रजा को रोक नहीं पाते प्रजा उनके साथ चलती है और रात में प्रभु उन्हें सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं तो उसके पीछे उनकी क्या भावना थी प्रभु चाहते थे कि अयोध्या की प्रजा लौट जाए और भरत के राज्य में रहें ऐसा मानकर न चलें कि मेरे राजा न होने से समाज अव्यवस्थित हो जाएगा भगवान राम मानो प्रजा के मन में भरत जी के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे उनके अपने मन में भरत जी के प्रति कितनी आस्था थी इसका परिचय तब मिला जब वे महर्षि वाल्मीकि के समक्ष अपनी वन यात्रा के गुण गिनाने लगे कि मुझे वन आने में कितने लाभ हुए वन आने से मुझे पहला लाभ तो यह हुआ कि पिताजी के सत्य की रक्षा हुई तात वचन पुण्य मातहित महत्व किसी व्यक्ति के राजा होने का नहीं बल्कि सद्गुणों का है और हमारे पिताजी ने धर्म का सर्वश्रेष्ठ पक्ष सत्य की रक्षा के लिए जब मेरा त्याग कर दिया तो समाज के सामने यह आदर्श आया कि सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है और उसके लिए हमें प्रिय से प्रिय वस्तु का परित्याग कर देना चाहिए समाज को यह कितना बड़ा संदेश मिला उस समय यदि कोई प्रभु से तर्क करता कि ठीक है पर यह तो मानना पड़ेगा कि कई ने अन्याय किया प्रभु बोले बिल्कुल नहीं माँ कैके ने बाल्यावस्था से लेकर अब तक मेरी ही ओर देखा और मुझसे पूछा राम तुम क्या चाहते हो मैंने उनसे जो भी कहा उन्होंने पूरा किया इस प्रकार माँ से लेते लेते मैं हृदय में संकोच का अनुभव करने लगा कि मैं तो केवल माँ से मांगता ही रहता हूँ उनकी कोई सेवा नहीं कर पाता उन्हें कुछ दे नहीं पाता पर जब मैंने सुना कि मेरी माँ ने यह कहा है कि राज्य भरत को दिया जाए और राम चौदह वर्ष के लिए वन में जाकर रहे तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि माँ ने कृपा करके मेरा संकोच दूर किया ऋण का बोझ कुछ हल्का किया अतः मेरे वन गमन में से माँ का जो हित हुआ यह तो और भी प्रसन्नता की बात है इस पर तर्क किया जा सकता था कि माता पिता को तो तुमने सामने रखा पर अयोध्या के असंख्य लोग तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे उनकी आकांक्षाओं का तुमने तिरस्कार किया तब श्रीराम ने जिस दृढ़ता और जिन शब्दों से में भरत का स्मरण किया वह शब्द योजना पढ़ने योग्य है महाराज शासन चलाने की क्षमता भरत में मुझसे भी कहीं अधिक है वह त्यागी भरत राज्य चलाएगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अयोध्या की प्रजा के कोई अयोग्य राजा नहीं मिला है भले ही आज उतावलेपन में प्रजा मेरा अभाव बोध कर रही हो पर जब वह भरत का राज्य देखेगी तो मुझे भूल जाएगी अतः प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है उसे मुझसे अधिक योग्य राजा मिला है भाई भरत असराऊ अंत में भगवान ने बड़ी मीठी बात कही किसी ने कहा आप तो बड़े चतुर हैं इस बुराई में भी उतने गुण निकाल दिए पिताजी का सत्य बचा माँ का हित हुआ प्रजा को भरत जैसा राजा मिला पर आपको क्या मिला दुख संकट ही तो मिला इस पर प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कह दी उनके शब्द कितने मधुर हैं बोले महाराज इस बंटवारे में मैं ही तो सर्वाधिक लाभ में रहा माने यदि वन में आने की आज्ञा न दी होती तो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन और सत्संग कैसे मिलता उन्होंने यह भी कहा मैं तो अनुभव करता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए थे इसीलिए ऐसा सुखद प्रसंग बना बो कह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव आज हम में से किसी के जीवन में यदि ऐसा अवसर आ जाए कि पद मिलते मिलते न मिले और उसकी जगह दंड की व्यवस्था भी कर दी जाए तो यदि क्षमता होगी तो विद्रोह करेगा और अक्षम होगा तो पूर्व जन्म के कर्म को दोष देगा कि न जाने कौन सा पाप किया था जो इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं पर श्रीराम कहते हैं यह सब मेरे पुण्य के प्रभाव से हुआ है न जाने कितने पुण्य मैंने किए होंगे यह है श्री राम की धारणा वे चाहते हैं कि अयोध्या का राज्य भरत चलाएं और वहां के नागरिक भरत की विशेषताओं को अनुभव करें श्री राम इसके लिए बड़ा सुनियोजित पद्धति के आश्रय लेते हैं मार्ग में सोते हुए प्रजा को छोड़कर चले जाते हैं प्रभु जब चलने लगे तो सुमंत जी रथ लेकर आए और बोले पिताजी ने कहा है कि आपको रथ पर बैठकर वन जाना चाहिए तो वे उस रथ पर बैठ गए तो उनमें पिताजी को प्रसन्न करने की वृत्ति तो थी पर वे भविष्य देख रहे थे उन्हें ज्ञात था कि भरत चित्रकूट की यात्रा अवश्य करेंगे वे भरत के शील स्वभाव से परिचित थे और अंतर्यामी ईश्वर के रूप में भी इस सत्य को जानते थे प्रभु उस दृश्य को देख रहे थे प्रभु ने अपने और भरत की तुलना में भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए दो बातें दिखाई भरत जी ने यात्रा के समय सबसे लिए सबके लिए वाहनों की व्यवस्था की और स्वयं पैदल चले प्रभु भी केवल तीन दिन ही वाहन पर बैठे जब तक प्रजा सांत थी तब तक वे वाहन पर बैठे रहे प्रभु का उद्देश्य था कि बाद में अयोध्या की प्रजा जब भरत से मेरी तुलना करें तो उसे दिखाई दे कि राम की अपेक्षा भरत में सेवा भाव अधिक है राम तो रथ पर बैठ गए और हम पैदल चले पर भरत इतने महान हैं कि सबको सवारी पर बैठाया और खुद पैदल चले प्रभु चाहते थे कि लोगों के मन में भरत के गुणों के प्रति आस्था पैदा हो प्रभु यह भी बताना चाहते थे कि आप मेरे साथ चलें तो मैंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया पर उस अधूरी यात्रा को पूरी कराने की सामर्थ्य तो भरत जी में ही है अतः आप लोग मेरे पीछे मत भागिए। ईश्वर के पीछे भागने से भी अच्छा है संत के पीछे भागना श्री राम ईश्वर हैं तो भरत जी संत हैं अनुगमन करने के लिए संत का चरित्र ईश्वर के चरित्र से भी अधिक उपयोगी है इस सत्य को एक और भगवान राम प्रस्तुत करते हैं यही श्री राम का दर्शन है दूसरी ओर भरत जी यदि कहते मुझसे जो इतनी विशेषताएं बताई गई है में जो इतनी विशेषताएं बताई गई है उनसे तो लगता है कि मैं सचमुच ही बड़ा महान मुझ में बड़ी क्षमता है बड़ी योग्यता है तब तो राम राज्य का दर्शन अधूरा रह जाता श्री राम के चिंतन के विपरीत भरत जी ने अयोध्या के नागरिकों से प्रश्न किया यह आप लोग क्या कर रहे हैं क्या आप समझते हैं कि भरत को राज सिंहासन देना उपयुक्त है आपका उद्देश्य क्या है क्या आप मेरे प्रति उदारता दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या अपने कल्याण के लिए के क्या आप सोचते हैं कि भरत के सिंहासन पर बैठने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा भरत जी ने सावधान किया कि इस उतावलेपन के कारण कई बार अयोग्य व्यक्ति भी सिंहासन पर बैठ जाता है राजा बेन के प्रसंग में ऐसा ही हुआ था क्योंकि जब बेन के पिता की मृत्यु हुई तो उसके स्वभाव तथा दुर्गुणों से परिचित होते हुए भी प्रजा और ऋषि मुनि बड़े उतावले हुए उठे राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा चलो इसमें कुछ कमी है तो भी इसी को राजा बना लेना चाहिए पर अंत में बेन का अत्याचार से त्रस्त होकर उन्हीं ऋषि मुनियों ने बेन को भस्म कर दिया था पर अंत में बेन के अत्याचार से त्रस्त होकर उन्हीं ऋषि मुनियों ने बेन को भस्म कर दिया था क्योंकि बेन ने घोषणा कर दी थी कि राजा के रूप में साक्षात ईश्वर मैं हूँ यदि तुम्हें किसी ईश्वर की जरूरत हो तो मेरी पूजा करो मुझे छोड़कर किसी ईश्वर की पूजा वैसा ही माना जाएगा जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से प्रेम करे राजा बेन के अंतकरण में इस प्रकार की वृत्ति आती है और अंत में मुनियों को उसको भस्म कर देना पड़ा श्रीमद् भागवत में यह कथा आती है भरत जी ने कहा आप इतने उतावले होकर जिस पद्धति से मुझे राज्य देना चाहते हैं आप सोचिए उसमें क्या आपको दोष नहीं दिखाई देता राज्य की सत्ता मुझे सौंपने के लिए कितना षड्यंत्र किया गया कितना अन्याय किया गया किस प्रकार बुद्धि को परिवर्तित किया गया किस तरह महाराज श्री दशरथ को बाध्य किया गया उसके पीछे कई कई का लोभ मंथरा की दुर्बुद्धि और महाराज श्री के जीवन में निर्णय न कर पाने की किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हुई इस पृष्ठभूमि में यदि भरत को राजा बनाने का निर्णय किया गया तो क्या इससे दूसरों को यह प्रेरणा नहीं मिलेगी कि किसी प्रकार षडयंत्र करके किसी प्रकार सत्ता प्राप्त कर लेना ही जीवन की सफलता का मार्ग है आप राज्य प्राप्त करने के लिए षडयंत्र की परंपरा को बढ़ावा देने की चेष्टा कर रहे हैं जिस सत्ता के पीछे लोभ स्वार्थ षडयंत्र और नाना प्रकार की दुर्वृत्तियाँ विद्यमान हैं आप आशा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति सिंहासन पर बैठकर समाज के दुर्गुणों को रोक सकता है तो यह आप लोगों का भ्रम है भरत जी ने जो भाषण दिया उसके एक एक वाक्य में आपको रामराज्य के दर्शन का सूत्र मिलेगा कहूँ सब मुनि सुनीपतियाहू चाहिए धर्मशील नरनाहु। केवल धार्मिक राजा की नहीं धर्मशील राजा की आवश्यकता है धार्मिक और धर्मशीलता में अंतर है धर्म को कोई लोग दिखावे के लिए स्वीकार करते हैं पर परशील उसे कहते हैं कि जब कोई गुण व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाए कहते हैं यह बड़ा अध्ययनशील है अध्ययन तो हर विद्यार्थी करता है परीक्षा में पास होना हो तो अध्ययन करता है और परीक्षा ना हो तो अध्ययन में उसकी कोई रुचि नहीं होती अध्ययन अरुचि कर लगता है पर अध्ययनशील उसे कहेंगे जिससे अध्ययन के बिना रहा ही नहीं जाए वह अध्ययन करने वाला नहीं अध्ययनशील है भरत जी ने कहा कि किसी को धार्मिक देखकर उसे राजा मत बनाइए यह देखिए कि वह धर्मशील है या नहीं अर्थात धर्म के जो दसों सदगुण हैं वे सब उसके स्वभाव के अंग बन चुके हैं या नहीं कहीं उसने उन्हें केवल प्रदर्शन के लिए तो नहीं स्वीकार किया हुआ है भरत जी ने याद दिलाया कि कभी कभी लोग शुरू से ही निर्णय कर लेते हैं कि इस व्यक्ति का चरण शुभ है या अशुभ किसी के आने से शुभ घटनाएं होने लगती है तो कहते हैं कि इनका आगमन शुभ है विवाह के प्रसंग में तो यह धारणा बड़ी व्यापक है नई बहु घर में आई मंगल की सृष्टि हुई तो लोग अनुभव करते हैं कि इसका चरण बड़ा शुभ है कोई अशुभ घटना हो तो ऐसा अनुभव करते हैं कि इसके चरण अशुभ हैं यह कोई यथार्थ बात नहीं है पर भरत जी का कहना है कि आप मुझे राजा बना रहे हैं पर क्या आप इसकी कल्पना कर रहे हैं कि वह राजा भविष्य में कैसा होगा तब वे गिनाते हैं बोले पहला मेरे राज्य का श्री गणेश ही पिताजी की मृत्यु से हुआ मुझे जो राजा बना रहे थे उनके प्राण चले गए वे जीवित नहीं बचे क्या आप लोगों ने इतने पर भी यह अनुभव किया कि यदि वे मुझे राजा बनाने को व्यग्र होते तो मेरे आते तक स्वयं को जीवित न रखते पर जब उन्होंने मेरे आने से पहले प्राण त्याग दिए तो उन्होंने मानो अपनी भूल का प्रायश्चित किया इतना बड़ा अन्याय मुझे न करना पड़े इसी संकोच तथा पश्चाताप में उन्होंने प्राणों का परित्याग कर दिया ईश्वर आपकी दृष्टि क्यों नहीं जाती फिर स्मरण दिलाया कैसा दुर्भाग्य है पिता की मृत्यु हो गई लोक में जिसका बड़ा महत्व है और श्री राम तथा श्री सीता जी वन को चले गए साक्षात ईश्वर जीवन से दूर चला गया है ईश्वर वनवासी हो गए हैं भरत जी पूछते हैं ऐसी स्थिति में आप मुझसे जो राज्य करने के लिए कह रहे हैं इसमें आप मेरा हित तो समझते हैं या अपने किसी बड़े काम की आशा रखते हैं पितुसुर बन करण कहु मोहिराजितयापन कह बड़ काजु श्री भरत ने वहाँ पर जो विश्लेषण किया उसमें उन्होंने इस बात पर बड़ा बल दिया कि आप समस्याओं को तत्काल सुलझाने के प्रयास में और भी उलझन की सृष्टि मत कीजिए यह इच्छा होना तो स्वाभाविक है कि समस्याएं सुलझे उन्हें सुलझाने के लिए रोग के लक्षण को मिटाने के लिए ऐसी दवा न खा लीजिए जो किसी नए रोग की सृष्टि कर दे इसलिए भरत जी ने समस्याओं का मूल निदान प्रस्तुत किया इन घटनाओं के पीछे व्यक्ति नहीं है बल्कि जो व्यक्ति दिखाई देते हैं उनके पीछे उनके दुर्गुण हैं वस्तुतः व्यक्ति तो एक माध्यम होता है पर उसके द्वारा जो समस्याएँ उत्पन्न होती है उसके पीछे जो उसका मनोभाव है दुर्गुण है वे ही मूल कारण है भरत जी बोले यदि आप लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राज्य बने और वह पुण्यमय हो कल्याणमय हो आनंदमय हो तो आप इस परंपरा पर बल मत दीजिए व्यक्ति को कोई इस प्रकार बाध्य करे मानो पीछे छुरा लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि तुमको यह करना पड़ेगा यह कहना पड़ेगा तो वह बेचारा वैसा करता या कहता हुआ दिखाई दे और उसे सचमुच उस व्यक्ति की चेष्टा मान ली जाए तो इससे बढ़कर अन्याय की बात क्या होगी भरत जी द्वारा दिया गया यह सूत्र बड़े महत्व का है कि हम समस्याओं के बाहरी समाधान के लिए चेष्टा तो करें पर इतने उतावले न हों कि वह समाधान अन्य नई समस्याओं की सृष्टि करे इसलिए भरत जी दोषों का वर्णन करते हैं वे बताते हैं कि समस्या क्या है वे कहते हैं अभी अयोध्या की ग्रह दशा बिगड़ी हुई है वायु रोग हो गया है बिच्छू ने डंक मार दिया है और इन समस्याओं को भुलाकर यदि आप शराब को चिकित्सा मान लेंगे तो आपको योग्य राजा कैसे मिलेगा ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते पुनि बीछी मार पिया कहु काहुपचार कोई कष्ट होने पर उसे भूल जाने के लिए जो शराब पी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कष्ट दूर हो जाता है शराब पीने से भले ही कुछ क्षणों के लिए कोई दुख कष्टों को भूल जाए पर वह समाधान नहीं है उससे दुख दूर नहीं होगा भरत जी बोले गुरुदेव जो समाधान दे रहे हैं वह तो समस्याओं को केवल भुला देने वाला है मिटाने वाला नहीं है यहाँ पर भरत जी ने काम क्रोध और लोभ तीनों की ओर संकेत किया है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे काम क्रोध और लोभ है जब तक काम क्रोध लोभ की वृत्तियाँ वृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त होगी और जब तक इस अनर्थ की परंपरा को रोककर सिंहासन पर श्रीराम को नहीं बिठाया जाएगा तब समाज की समस्या का समाधान नहीं होगा तो राम राज्य के संदर्भ में भरत जी ने बड़े महत्व का सूत्र दिया इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने आगे चलकर चित्रकूट में श्री राम के समक्ष एक सूत्र प्रस्तुत किया था जो भगवान राम और भरत जी दोनों के जीवन में पूरी तौर से चरितार्थ हुआ है उन्होंने कहा था राम तुम भरत की प्रार्थना सुनो उस पर विचार करो और जो साधु मत लोकमत राजनीति और वेद इन चारों को सुसंगत हो उसे स्वीकार करो भरत कर्य विचार मत लोक मत निपनय निगम निचो गुरु वशिष्ठ ने यह जो सूत्र दिया वह बड़े महत्व का है गहराई से दृष्टि डालने पर आपको लगेगा कि इन चारों में जो साधु मत तथा लोक मत है और राजनीति तथा वेदमत मत है इनमें परस्पर विरोधाभास है साधु मत और लोकमत में बड़ा विरोधाभास है साधु का मत बदलता नहीं साधु का मत निश्चित है और लोकमत इतना परिवर्तनशील है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं तो साधु मत को महत्व दें तो लोकमत की उपेक्षा होगी और लोकमत को महत्व दें तो साधु मत की उपेक्षा होगी इसलिए बड़ी समस्या है कि किसको महत्व दें साधु को या समाज को एक दृष्टि तो यह हो सकती है कि साधु मत को महत्व देना चाहिए लोक मत की निंदा भी की गई लोक मत में जो दोष होते हैं वे भी बहुत से होते हैं लोक मत पर तो गोस्वामी जी ने व्यंग ही कर दिया बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो तो उसे सफलता का एक चिन्ह माना जाता है कितनी बड़ी भीड़ हुई उस पर बड़ी दृष्टि जाती है गोस्वामी जी ने भीड़ की वृत्ति पर व्यंग किया है और वह बिल्कुल स्वाभाविक आलोचना है उन्होंने दोहावली में कहा तुलसी भेड़ी की धसनी जड़ जनता सम्मान उपजत ही अभिमान भो खोवत मूढ़ पान भीड़ जिसको महत्व दे दे उसको अभिमान होता है और यदि उसमें कमी हो जाए तो बेचारे को ऐसा लगता है मानो सब कुछ चला गया दोनों ओर समस्या है जो जन्मत की वृत्ति बड़ी विचित्र है बड़ी अनोखी है गोस्वामी जी ने इस पर बड़े मीठे व्यंग किए हैं और दृश्य भी प्रस्तुत किए हैं कि जन्मत कितना परिवर्तनशील है हनुमान जी जब रावण की सभा में ले जाए गए तो राक्षसों ने उन्हें बंधा हुआ देख उन पर लात भी चलाया घूसे भी चलाए गाली भी दिए मारही चरण बहु हासी, बाजहे ढोल देह सब तारी ताली बजाते हुए चल रहे हैं हनुमान जी के पीछे पीछे ढोल बजाते चल रहे हैं यह कहते चल रहे हैं कि यह चोर है इसको एक लात मारो हनुमान जी सब सह रहे हैं यह उनकी क्षमता है इसके बाद जब उनकी पूछ में आग लगाई गई उन्होंने छलांग लगाई और लंका जलने लगी तो जितने लात मारने वाले गाली देने वाले थे वे तुरंत कहने लगे हम तो पहले से ही जानते थे कि वास्तव में यह बंदर नहीं है कोई बंदर क्या ऐसा कर सकता है जिसने बाग उजार दिया जिसने इतने राक्षसों का वध की कर दिया अरे यह तो कोई दिव्य देवता बंदर के रूप में आया है हम जो कहा जह कपी नहीं होई बालर रूप धरे सुर को लोकमत की यही भाषा है घटनाएं होने के बाद कई लोगों लोग दावा कर जरूर करते हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था ज्योतिषी लोग भी कोई घटना घटती है तो कहते हैं कि इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले ही की थी पर साधारण व्यक्ति भी यह लोभ नहीं रोक पाता कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा ही होने वाला है और वही हुआ तो जनमत कब देवता बनाए और कब लात मारे इसका कोई ठिकाना नहीं है लोकमत इतना विचित्र है और साधु मत क्या है साधु तो सदा स्वभाव से ही सदगुण देखता है साधु के मत में स्वभाव से ही दृढ़ता होती है तो सूत्र क्या है जब जनमत ऐसा है तो छोड़ो उसका चक्कर पर रामराज्य के साधुत का महत्व तो है ही पर लोकमत के इस दोष को समझते हुए भी कहते हैं कि इसका भी सदुपयोग होना चाहिए कैसे साधु हैं दूरदर्शी और उस दर्शन से प्रेरणा भी प्राप्त होती है उत्साह भी प्राप्त होता है संत के स्वभाव दर्शन से मन को स्फूर्ति भी मिलती है अतः संत का गुण दर्शन ठीक है पर लोकमत का दोष दर्शन ही स्वभाव है साधु स्वभाव से दोष दर्शी नहीं होता और लोकमत स्वभाव से ही दोष दर्शी होता है जिस व्यक्ति को अपने दोष दूर करने हो उसे लोकमत की सहायता लेनी होगी जैसे आपके शरीर में जब कोई रोग हो जाता है तो आप अपना रक्त जांच के लिए उस व्यक्ति को सौंपते हैं जो आपके रक्त में छिपे हुए रोग के कीटाणुओं को यंत्र के माध्यम से हजारों गुना बढ़ा करके देख ले तब तो आप यह नहीं सोचते कि यह तो छोटे से कीटालु को बहुत बड़ा बनाकर देखता है बल्कि आप स्वस्थ चाहते हैं स्वास्थ्य स्वस्थ स्वास्थ्य चाहते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि चलो रोग पकड़ में तो आ गया ये कितने सूक्ष्म कीटालु हैं ये इतने भीषण परिणाम की सृष्टि कर रहे हैं इसी प्रकार यह जन्मत एक बहुत अच्छा दोष परीक्षक है और वह दोष को हजारों गुना बढ़ाकर देखते हैं देखने की कला में निपुण है उसके द्वारा शासन करने वाले में हमारे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले में यह सावधानी आवे कि यह बात यदि जनमत हो को गलत दिखाई दे रही है तो हमें उसका भ्रम और संशय दूर करना चाहिए श्री राम के चरित्र में इस पर बड़ा महत्व दिया जाता है संशय और भ्रम यदि फैले तो उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि वह क्यों फैला यह जानकर उसे निराकरण की चेष्टा करनी चाहिए यदि कोई छोटा सा भी दोष हमारे जीवन में है तो जन्मत को दोष आंखों से देख समझकर हम सावधान हो जाएं कि यह दोष हमें तो नहीं पर दूसरों को दिखाई दे रहा है भविष्य में बढ़ सकता है इसलिए सावधान रहें अतः लोकमत के पीछे भागना नहीं है जो लोकमत के पीछे भागेगा उसके जीवन से सारे सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे परंतु लोकमत से सीखना भी है और उसे सिखाना भी है इसलिए भगवान राम लोकमत को बड़ा महत्व देते हैं राम राज्य का सूत्र यह है कि साधुमत से आप सद्गुण पाइए और लोकमत से दोषों के निराकरण के लिए सावधानी लीजिए भगवान श्री राम के जीवन में आपको लोकमत और साधु मत ये दोनों ही पक्ष मिलेंगे ऐसे कोई भी महात्मा नहीं हैं जिनके आश्रम में भगवान श्री राघवेंद्र न जाते हों और उनसे सम्मति न पूछते हों उनको वन पथ में जाना है तो भी महात्माओं के पास जाते हैं भरद्वाज मुनि से पूछते हैं महाराज बताइए मैं किस मार्ग से जाऊँ नाथ कहिए, हम कह मग जाम यदि कहीं रहना है तो एक महापुरुष के पास जाते हैं और पूछते हैं महाराज मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूँ राजकुमार हूँ और आप लोग तपस्वी हैं मैं वन में निवास करूँ मेरी उपस्थिति से आप लोगों को कष्ट हो ऐसा स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा आप बताइए मैं कहाँ रहूं ऐसी जगह बताइए जहाँ मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो मुनितापसिन ते दुख लहे ते नरे पावक दहे असान कहु सो मित्र सहित जह जाऊ इसके बाद जब रावण वध का संकल्प होता है तो वे महर्षि अगस्त के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन मुनि को मार सकूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही देहि प्रकार मारो मुनिद्रोही साधुओं पर कितना विश्वास है वे महापुरुषों से मंत्रणा करते हैं और उनसे आशीर्वाद तथा आदेश प्राप्त करते हैं